सतना करता पुरख निर्भो निर्वै अकाल मूर्त अजूनी शैभंग गुरु प्रसाद जप आदिच जुगा सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोच ना हो गई जे सोची लखव चुप चुप ना हो वही जे लाए रहा नवतार भुख्या भुख ना उतरी जे बन्ना पुरी पार सै सिया लख ना चले नाल क्यों सच्यारा हो क्यों कूड़े तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक जी हुई मिले वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है इकना हुक्मी बख्शी सिख हुक्मी सदाई है हुक्मे अंदर सब को बाहर हु ना को नानक मैं जे बुझे हो मैं कहे न कोई गावे को तान हो वै किसै गावे को दात जाने निशान गावे को गुण व्याईया चार गावे को विद्या विखम विचार गावे को साज करे तनखे गावे को जी लै फिर दे गावै को जापै दूर गावे को वेरा कथी ना आवै कोट कत कत कती कोटी कोट कोट दे दे थक पाए कथी को खाई खाए हुक्मी हुकुम चलाए रो नानक साचा साहेब साच ना पाख्या भो अपार आख मंगे देह दे दात करे दार फेर के अगे रखिए जित दि दरबार महो के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार नान के एवे ए सब आपे सच्यार थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप नरिंजन सोए जिन से तिन पाया मान नानक गाविय गुणी निधान गाविय सुनै मन रखिया पाओ दुख पर हर सुख हर ले जाए गुरमुख नादंग गुरमुख वेदंग गुरमुख रिया समाई गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना आखा नाही कहना कथ न जाई गुरा एक दे बुझाई जिया दाता सो मैं बिशर न जाई तीर्थ नाव जे तिशावे के नाय करी जेती सिर ठपाई वेखा की मिले ले। जवाहर मानक जेक गुरा एक दे बुझाई सबना जिया कायक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुगच चारे आर जाए नवा खंडा जाए चले सब कोय चंगा ना रखा के जसकीरत जग ले जे तिश नजर ना आवई तुछ के की ता अंदर दोषी दोष नानक निर्गुण गुण करे गुणवन त्या गुण दे तेहा कोई ना सुजई जे तिश गुण कोई करे सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनया धरतवल आकाश सुनया दीप लो पाताल सुनया पोहे ना सकै कल नानक भगत सदा विगास सुनिए दुख पाप का नास सुनिया ईश्वर इंद सुनिए मुख सलान मंद सुनिए जोग युग तन भेद सुनिया सासमृत वेद नानक भगतां सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश सुनिए शासन संतोख ज्ञान सुनिए अठ सठ का इनान सुनिए पर पर पावे मान सुनिए लागै सह ध्यान नानक सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश सुनिए सर गुणा के कहा सुनिए शेख पीर पातशाह सुनिए अंधे पावे राह सुनिए हाथ होसगा नानक भक्तां सदा विगास सुनिए दुख पाप का नास मन्ने की गत कहीं न जाए जे को कहे पिछे पछताए कागज कलम ना लिखन हार मन्ने का काम विचार ऐसा होये जे को मन जाने मन कोय मै सुर तो है मन्ने मन बुद्ध मन भवन की शोध मने मोहे चोटा ना खाए मने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम नरिजन होए जेको मन जाने मन कोय मै मार्ग ठाक ना पाए मन पथस्यों प्रगट जाए मन मगना चले पंथ मन धर्म से तीसन संबंध ऐसा नाम नरिजन होए जेको मन जाने मन कोय मे पावे मोख द्वार मन मने परवारे साधार े तरे तारे गुरसिख मनै नानक पवे पिख ऐसा नाम नरिजन होयो मन जाने मन कोय पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे दर गैमान पंचे सोहे दर का कागुर एक दयान जे को कहे करे विचार करते के करने नाई सुमार तौल तरम दया का पूत। था रख सूत जे को बुझे हो तवले पार। होर परे होर होर ते पार तले कौन जोर जी जात रंगा के नाव सब ना लिखा बुरी कलाम ए लिख जाने कोए लेखा लिखिए के हो केता तान रूप केती तात जानेूत कीता फसाओ एक कवाओ ते हो लख दरियाओ कुदरत कवन कह विचार वारिया ना जावा एक बार जो तुद भावै साई बली कार तू सदा सलामत नरंकार अशंख जप अशंख भाव असंख पूजा असंख्य तपताऊ असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख्य जोग मन रह उदास असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार असंख्य सती असंख दा तार असंख सूर मोह भक्सार असंख्य मोन लिवलाये तार कुदरत कमन कहा विचार वारिया न जामा एक वार जो तुद तो भाव सही भलिकार तू सदा सलामत नरंकार असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हरामखोर असंख अमर कर जाए जोर असंख्य गलवड हत्या कमाय असंख पापी पाप कर जाए जाय असंख कुे फिराए असंख्य मलेश मल भसंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया ना जामा एक बार जो खुद भावे साई भलीकार तू सदा सलामत नरंकार अशंख नाव अशंख था अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर पार होय आखरी नाम अखरी सलाह अखरी ज्ञान गीत गुण अखरी आखरी लिखन बोलन बाण अखर सिर संजोग जिन्हें लिखे ति सिर ना जि फुरमाए तिव त पाए जेता नाऊ नावे नाही कोदरत कमन विचार वारिया ना जावा एक गार जो तुद तो भावै साई भली कार तू सदा सलामत नरंकार परी है हथ पैर तन दे पानी तोते उतर सखे मूतपली ती कपड़ होए देशा होय तो देर मत पापा के संग ओ धो पै नावे के रंग पुन्नी पापी आख ना कर -कर करना लिख लै जाओ आपे बीज आपे ही खाओ नानक हुमी आवो जाओ तीर तप दया दत्दान जे को पावे तिलका मान सुनै मनै मन की ता भाओ अंतर्गा तीर्त माल नाओ सब गुण तेरे मैं ते ना ही कोए गुण कोयत ना हो सत आरमा सदा मन कमन जाओ वक्त कमन कवन थित कवन वार कवन सुरुति महा कवन हुआ आकार वेल ना पाया पंडती जे हो वै लेख पुराण वक्त ना पायो का लिखन लेख कुरान फिति वार ना जोगी जान है। रुत महा ना कोई को आख को एक दू एक स्याणा वडा साहेब वी नाई कीता जाका हो नानक जे को आपो जाने अगे गया ना सोहै पाता पाता लख आगासा आगाश ओढ़क ओढ़क पाल थ वेद कह एक हुए विनाश नानक वड़ा है, आपे जाने आप साल ही सालाहे ए सुरतना पाईया नदियां अति वाह पवे समुन्ना जानिए समुद सा सुल्तान, ग्रहा छे मालन कीरी तुल होना अंत, अंत, अंत, जा पै क्या मनमंत अंत ना जा पै कीता आकार अंत ना जा पै पारावार अंत कारण खेते बिल लाए ते अंत ना पाए जाए यो अंत ना जाने को बहुता कही बहुता होचा होचे कोवड आप जाने आप, आप नानक नदरी करमी दा बहुत करम लिखा ना जाए व्डा दता तिल ना तमाए केते मंगे जो देश गणत नहीं विचार केते खपे तो वे केते के लै मुकर पाए केते खाए खाए भूख शद तेरी दातार, बंद भाने होए और सके जे को खाए के आखन पाए ओ जाने जेत्या खाए आपे जाने आपे दे आखे से भैके के जिसन बख्शे शिव सलाहा नानक पात सा पात साह अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापारिय अमूल भंडार अमूल आवय अमूल ले जाय अमूल भय अमूल आसुमा अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल प्रवान अमूल बख्शिश अमूल निशान अमूल कर्म अमूल फुरमान अमूलो अमूल आख्या न जाय आख आख रहे नि आख वेद पाठ पुराण आख पढ़ करै विख्यान आख वर्मै आख इंद आख गोपी ते गोविंद आख ईश्वर आख सिद्ध कीते के बुद्ध आख दानव आख देव आख सुर नरमुन सेव केते आख आखण पाए केते कह कह उठ उठ जाये कीते होर करे ता तख नस के जेवड भावै तेवड होये नानक जाने सच्चा सोए को आख बोल विगार सर गा गावार सो दर के हा सो घर के हा जित सर्व समाले वाजे नाद अनेक संखा के ते वावण हारे केते राग परिशो कईयन के, यन, के ते गावन हारे गावै तुम तो नौन पानी बैसंतर संतर गावै राजा धर्म दुआरे गावै चित गुपित लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे गावै ईश्वर बर्मा देवी सोन सदा सवारे गावै इंद इंद्रासन बैठे देवत्या दर नाले गावै सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जती सती संतोखी गावै वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखीशर सर युग वेदा नाले गावै मोहनिया मनमोहन सुरदा मछ प्याले गावन रतन उपाए तेरे गावन रतन उपाए तेरे अठ अच्छा सठ तीरथ नाले गावे महाबलूरा गावे खानी चारे गावै खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे धारे शेई तुदनु गावै जो तुद भावन रते तेरे भल साले होर केते गावन छे मैं चेतना आवन नान क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची है भी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंग कर कर जिनसी माया जिन कर कर कीता अपना ज्यो तिशी वड्याई ज्योतिष भावै सोई कर सी करना जाई सो पात शाह शाह पात साहेब नानक रहन रजाई मुंदा संतोष शर्म सरम चोली ध्यान की करें विभूत खिंथा काल कुवारी काया जुगत दंडा परतीत, आई पंथी सगल जमाती मन जीत जग जीत आदेश आदेश आद आदि अनाद अनाहित जुग जुग एक ज्ञान दया पंडारन, घट वाजै नाद आप नाथ नाथी सब्जा की रिद सिद्ध अवरा साद संजोग विनयोग दुहे कार चलावै लिखे आवे भाग आदेश तिश आदेश आद आदि अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश, एका माई जुगत व्याई तीन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान दिबान जिव तिशावे तिवे चलावे जिव पुरवान ओ फुरवान उना नजर ना आवे बोता एह विधान आदेश सह आदेश आदि अनाद अनाहत जुग जुग एक कर कर सिर वेख नानक सच्चे की साची कार आदेश ति आदेश आदि अनील अनाद अनाहत जुग जुग एक को एक, आद एक, एक दूजी भो लख हो लख हो लख, हुए। लख लख लख गेड़ा आखिया एक नाम जगदीश ए तराय पत पौरिया चढ़िया हो गला आकाश की आईरी नानक नदरी कूड़े ठीस आखन जोर चुपए नह जोर जोर ना मंगन देन न जोर जोर ना जीवन मरना जोर जोर ना राज माल मन छोर जोर ना सुरती विचार जोर न जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेख सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती न कोय रावन पानी अग्नि पाताल धरती था परमशाल तिश जी जुगत के रंग तिन के नाम अनेक अनंत कर्मी कर्मी हुए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोयन पंच परवान नदरी करम शान कच पकाई नानक गया जा पै जाए खंड का एहो धरम गया खंड का आखो करम, केते केवन पानी बैसंतर, केते कान महेश केते महे वर्मे कारत करिय रूप रंग के वेश केतिया करम भूमि मेर केते केते धूप देस केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव देवदान मुन केते केते रतन समुद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरेंद्र केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड आनंद शर्म की बाणी रूप तिथै कारत करिय बहुत अनूप ताकियां गल कथियां ना जाए जे को कहे पिछ पुशताय तिथै करिए सुरत मत मन बुद्ध तिथै करिए सुर सिदा की सुध करम की बाणी जोर तिथै होर ना कोई होर तिथै जोध महा बलसूर तिन मैं राम रेहा भरपूर तिथै सीतो सीता मैं मामा है ता रूप न कथने जाहे ना ओह मरे ना ठागे जाहे दिन कै राम वशै मन माये तिथै भगत वशै केलो करै आनंद सुचा मन सोए सच खंड वशै नरवकार कर कर वेख नदर निहाल तिथै खंड मंडल वृभांड जे को कथै ता अंतना अंत न अंत तिथै लो लो आकार जिम ज्यों हुक्म तिवै त्यों कार वेख वि कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा तिर सुनियार एरन मत वेद हथियार पो खला अगन तपताओ पांडा पाओ अमृत तित करिए शब्द सच्ची तकसाल जिनको नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल शलोक पाणुन गुरु पानी पिता माता धरत महात दिवस रात दाया खेलै शगल जगत चंग बुरी आइया वाचै धर्म हदूर करनी आपो अपनी के ने के दूर जिन्नी नाम दियाया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले के छुट्टी जिन्नी नाम दिया गए मशक्कतल नानक ते मुख उजले के छुट्टी माज महला पौप दे घर पहला मेरा मन लोच गुरदर्सन ताई बिलप करे चा तरक्की न्याई रिखा नाउ तरै सांत नावै बिन दरसन संत प्यारे जियो हो गोली जियो घोल गुमाय गुर संत प्यारे जियो रहाओ तेरा मुख सुहावा जियो सहज धुन बानी चिर हुआ देखे सारंग पाणी धन सो देस जहान तू बस्यारे सज्जन मीत मुरारे जियो हों घोली होल हो गुमाय गुरसन मीत मुरारे जियो रहाओ एक घड़ी ना मिलते तड़का जुग होता हूँ कद मिली है प्रया तुद भगवंता मोय न बै नींद ना आवे बिन देखे गुर दरबारे जियो हो होली जियो कोल ते सच्चे गुर दरबारे जियो रहाओ पाग गुर संत मिलाया प्रभ अनासी करेव करी पल चसा ना विछड़ा जन नानक दस तुमारे जियो हो होली जियो कोल गुमाई जन नानक दस तुम्हारे जियो रहाओ नासरी मैला पैला घर पैला चौपदे दे इक ओंकार सतनाम करता पुरुख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त सहभ गुर प्रसाद जियो दर अपना कैस्यों करी पुकार दुख विशारन सेविया सदा सदा तार सह मेरा नीत नवा सदा सदा तार रहाओ आनदिन सहब से सेविया अंत छडाए सोए सुन सुन मेरी कामनी पार उतारा होए दयाल नाम जाऊं साचा एक है दूजा कोई तांकी सेवा सो करे, जांको नदर करे। तुद बाज प्यारे केव रहा साहब डई दे जित नाम तेरे लाग रहा दूजा ना कोई जिस आगे प्यारे जाए जाय कह रहा साहब अपना अवर ना जा चुक हो नानक दास है बिंद बिंद चुख चुख तेरे नाम बिटो बिंद बिंद चुख चुख होए तिलंग महला पहला करती जाए ओंकार सत गुर प्रसाद ए तन माया पाया प्यारे लीतड़ा लब रंगाए मेरा कंतना पावै चोला प्यारे क्यों धन से जै जाए, जाए हो कुरबाने जाऊं मेहरबाना हो कुरबाने जाओ हो कुरबानी जाओ तिना के लैन जो तेरा ना लैन जो तेरा नाओ तिना के हो सद कुर्बानी जाऊं रहा काया रंग प्यारे पाया नाऊ मजीठ रंगण वाला जे रंगे साहेब ऐसा रंग न डीठ जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिना कै पास तूड़ तिना की जे मिले जी कहो नानक की अरदास आजे आपे, आपे रंगे आपे नदर करे नानक कामन कंते भावे आपे ही रावे तिलंग महला पैला मानडा करे आप नरे कामते हर रंगो की ना माने सो नेड़े तन कमली बाहर क्या ढूंढे टूडे पैकिया दे सलाइया नैनी पावका कर शिंगारो तोहागन जाण लागी सो तरे प्यारो यानी बाली क्या करे जा धन कंत न भावै करे बो तेरे साधन मैल ना पावे विण करमा किस पाई नाही जे बो तेरा तावै लभ लोभ अहंकार की माती माया माये समाणी किन्नी बाती सौ पाई नाही पई काम इयानी जाए पुछो सुहागनी वाहै किन्नी बाती सौ पाई जो कुछ करे सो भला कर मानिए हिकमत हुक्म चुकाई जा कह प्रेम पदार्थ पाई तौ तो चरणी चित लाई है सो कह सो की तन मनो दी जय ऐसा प्रमल लाइ एम कह सोहाग्नि भैने इनी बाति सोह पाई है, आप गवाईय सौ पाई है, अवर कैसी चित्राई सो नदर कर देख सो दिन लेख कामन नौ नो नाई अपने कंत प्यारी साह सुहागन नानक साह सभराई ऐशे रंग राति सहज की माती एन सपाए समाणी सुंदर साय स्वरूप विचण कई साह सी सूह नाल जियो तेरा अंत न जाना तू जलथल थल मयल परिना तू आपे सर्व समाना मन तराजी चित तुला तेरी शेव कमामा। काट ही पीतर सोसो तोली इन बेद चित रहावा आपे कंडा तोल तरा जी आपे तोलनहारा आपे देख आपे बूझ आपे है वनजारा अंधला नीच जात परदेशी खिन आवे तिल जावे ताकि संगत नानक रह क्यों कर मुड़ा पावै इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त जूनी सह प्रसाद राग बिलावल महला पहला चौप दे घर पहला तू सुल्तान कहाँ हो मिया तेरी कौन वडाई जो तू दे सो स्वामी मैं मूर्ख कह न जाई तेरे गुण गाव दे बुझाई जैसे सत में रहो रजाई रहाओ जो किस हुआ सब तुतेरी सब सुनाई तेरा अंतरा जाना मेरे साहेब मैं अंधले क्या चितराई क्या हूं कति कते कत देखा मैं अकथना कथना जाई जो तुद भावै सोई आखा तिल तेरी वड्याई ए कूकर हो बेगा भौखा इस तन भगत हीन नानक जे होएगा खशमे ना हो न जाई बिलावल महला पहला मन मंदिर तन वेश कलंदर घट ही तीर्थ नाव एक शब्द मेरा प्राण बस्त है बहुर जन्म ना आव मन बेद्या दयाल सेती मेरी माई कौन जाने पीर पराई हम ना चिंत पराई रहाओ अगम अगोचर अलख पारा चिंता करो हमारी जल थल मयल ना घट घट जो तुम्हारी सिख मत सब बुद तुमारी तुद बिना अवर ना जाना मेरे ने तेरे जी जंत सब सरन तुम्हारी सर्व चिंत तुध पासे जो तुध भावै सोई चंगा इक नानक की अरदा से जी जंत सब सरन तुम्हारी सर्व चिंत तुद पासे जो तुद तो भाव है सोई चंगा एक नानक की अरदा शे वगुरु जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह